मेरे बॉयफ्रेंड का नाम आर्यन शर्मा है जिया ने विक्रांत से कहा वो अभी कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा स्टार्टअप कर रहा है अभी दिल्ली में रहता है मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है लेकिन विक्रांत जी वो हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है मैं उसे काफी पैसे दे भी चुकी हूँ मुझे कहता है कि उसकी किसी आंटी की तबीयत खराब है उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए विक्रांत सर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है आप प्लीज उसके बारे में कुछ पता कर सकते हैं आप सही कह हैं कि आपका बॉयफ्रेंड कोई स्टार्टअप कर रहा है और वो अक्सर आपसे पैसे लेकर जाता है और वो यहां रहता भी नहीं है आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ चीट कर रहा है वो बस आपसे पैसे एंटना चाहता है विक्रांत ने कहा मन मन वो खुश भी हो रहा था अच्छा होगा अगर जिया का बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा हो क्या पता तब विक्रांत का कुछ काम बन जाए नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं उसे अच्छे से जानती हूँ हम बचपन से साथ में हैं एक ही स्कूल में पढ़े हैं एक साथ खेले हैं उसके मम्मी पापा भी यहीं मुंबई में रहते हैं और हमारे घर से काफी आना जाना भी है अच्छा विक्रांत का तो मानो दिल ही टूट गया हो वैसे अब तक वो कितने पैसे ले चुका है पंद्रह लाख तक पंद्रह लाख तक ले चुका है ओ तुम तो बड़ी अमीर दिखती हो अच्छा उसने वापस किए कुछ विक्रांत ने पूछा नहीं वापस क्यों करेगा हमारी एंगेजमेंट होने वाली है हम दोनों का पैसा तो एक ही है ना वापस करने की क्या जरूरत है ओ रियली तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही भूली हो ऐसे आज के टाइम में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है विक्रांत जी मुझे मेरे आयरन पर पूरा भरोसा है वो ऐसा नहीं है और मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है मुझे बस ये जानना है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है जिया ने कहा ठीक है मैं पता करता हूँ तुम तो मुझे उसकी सारी डिटेल सेंड कर देना मैं सब पता करके तुम्हें तो इन्फॉर्म करता हूँ विक्रांत ने जवाब दिया वो मन ही मन ये दुआ कर रहा था कि भगवान करे इसका बॉयफ्रेंड चीटर निकले जिससे मेरा कुछ काम बन सके अब तक वेटर ने टेबल पर कोल्ड ड्रिंक लाकर रख दी थी विक्रांत ने कोल्ड ड्रिंक की एक घूट ली और फिर अपने सामने बैठी जिया को ध्यान से देखने लगा विक्रांत एक बार फिर से जिया की खूबसूरती में खो गया था वो अपने पुराने दिनों की याद में खो चुका था उस वक्त कैसे वो जिया को अपनी बाइक पे बिठाकर सड़क पर झूमते हुए निकल जाता था चला जाता था किसी की धुन में विक्रांत पुराने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक से उसे किसी किसी नए गाने की धुन सुनाई पड़ी कुड़ी मैं नुक मैंने जुत्ती लिया सोने मैं क्या ना ना गोरी ना, ना गोरी स्पीकर के गाने के साथ ही कुछ लोगों के साथ में गाने की भी आवाजे आ रही थी धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती जा रही थी विक्रांत अपने पुराने ख्यालों से बाहर आ चुका था और अब वो इस आवाज के सोर्स को ढूंढने में लगा हुआ था उसने देखा कि सामने ही एक प्राइवेसी सिटिंग एरिया था जिसके अंदर से ये आवाज आ रही थी वहां चार पांच लोग बैठे हुए थे और वो साथ में जोर जोर से गाना गा रहे थे कुछ ही देर में उन लोगों ने गाने की आवाज इतनी तेज कर दी कि वहां बैठे अन्य कस्टमर को भी दिक्कत होने लगी न जाने क्यों वो जोर जोर से चिल्लाते हुए गा रहे थे रेस्टोरेंट के कुछ सर्वर और मालिक सभी बाहर आकर इधर उधर भागने लगे रेस्टोरेंट का मालिक एक साठ साल का बूढ़ा आदमी था उसके साथ वहां उसकी और घबराए हुए से लग रहे थे अब तक उन लोगों के गाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि वहां बैठना भी मुश्किल हो रहा था वो लोग गाना गाने के साथ ही होटिंग भी कर रहे थे रेस्टोरेंट के मालिक की पत्नी ने मालिक से कहा क्या करें अब पुलिस को बुलाएं क्या पुलिस बुलाने का नाम सुनते ही विक्रांत चौकन्ना हो गया आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग पुलिस बुलाने की बात कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग खाना खाने के बाद पैसा देने से मना कर रहे हैं आखिर क्या वजह हो सकती है तभी एक वर्कर डरता हुआ उस प्राइवेट सिटिंग कैबिन में गया आप लोग कुछ और लेंगे कुछ और खाएंगे हम जो खाना था खा चुके अब हम गायेंगे <laughs> अंदर से काफी कड़क आवाज सुनाई पड़ी तुरंत ही वेटर वहां से सहमा हुआ बाहर निकल आया इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक वो बूढ़ा आदमी उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं रोका उसने अंदर जाकर उन लोगों से कहा मैंने आप लोगों के बॉस को इतनी बार बताया है कि हम ये दुकान नहीं बेचना चाहते हैं तो भी वो इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं देखिये हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है आपको अगर कुछ खाना पीना है तो बेशक खाइए लेकिन इस तरह से मत कीजिए प्लीज रेस्टोरेंट मालिक के इतना कहने के बाद अंदर से किसी लड़की की आवाज आई देखो हम यहाँ फ्री का खाना खाने नहीं आए हम तो बस तुम लोगों को गाना सुनाने आए हैं एंटरटेन करने आए हैं हा हा हा हा। ओ लाला ओ लाला ओ लाला इतना कहकर वो लड़की फिर से जोर जोर आवाज में गाने लगी उसके पीछे तीन चार लड़के भी चिल्लाते हुए गाने लगे वो लोग वहाँ टेबल को हाथ से पीट जोर जोर से बजा रहे थे और अंदर से प्लेट और ग्लास के टूटने की भी आवाज़ आ रही थी विक्रांत अपनी जगह पर बैठे बैठे अंदर बैठे लोगों की शक्ल देखना चाह रहा था लेकिन प्राइवेट सिटिंग एरिया में पर्दे लगे होने की वजह से विक्रांत को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था ठीक है अगर आप लोगों को गाना ही है तो बगल में बार है वहां चले जाइए पैसे मैं दे देता हूँ लेकिन प्लीज यहाँ ऐसा मत कीजिए अगर ऐसे आप लोग रोज रोज करेंगे तो फिर मेरे धंधे का क्या होगा आप लोग रोज ऐसा करते हैं <laughs> हमें बाहर का माहौल पसंद नहीं है हम तो यहीं गाएंगे यहीं गाएंगे। जो करना है कर लो फिर से उन लोगों ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया रेस्टोरेंट में इतना खराब माहौल देखकर कर वहां से कस्टमर उठ उठकर जाने लगे यहां तक कि कुछ कस्टमर तो बिना कुछ खाए ही वापस लौटने लगे धीरे धीरे रेस्टोरेंट खाली होने लगा लेकिन विक्रांत अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था उसने मन ही मन अदृश्य शक्ति को शुक्रिया कहा शायद इसीलिए आज विक्रांत यहां पर आया हुआ है हो सकता है इन लोगों को सबक सिखाने के बाद ही विक्रांत का आज का टास्क पूरा होगा और हो सकता है कि इसके बाद उसे उस आम आदमी के मर्डर केस से जुड़ा कोई सबूत भी मिले आह। मजा आ गया जो होता है अच्छे के लिए ही ही होता है विक्रांत मन ही मन खुशी मना रहा था वो इन सिंगर्स की औलादों को सबक सिखाने के लिए रेडी ही हो रहा था कि उसने देखा कि उसके बगल में बैठा आदमी अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले पाव भाजी खाने में व्यस्त था और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया विक्रांत भी हैरान रह गया ये क्या हुआ इसने मेरा काम कैसे छीन लिया मुझसे क्या विक्रांत ने उन लोगों को मारा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को